महाभारत स्वर्गारोहण पर्व द्वितीय द्वितोध्याय देवदूत का युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराना तथा भाइयों का करुण क्रंदन सुनकर उनका वहीं रहने का निश्चय करना युधिष्ठिर वाच नेह पश्या राधेयम अमित महात्मा नौ युधिष्ठिर ने पूछा देवताओं मैं यहाँ अमित तेजस्वी राधानंदन कर्ण को क्यों नहीं देख रहा हूं? दोनों भाई महामनस्वी जुठाम कहाँ है वे भी नहीं दिखाई देते महारथा नो राजुत्राश्च मदरथे हताे ते महारथ सर्वे शार्दूल समिक्रमा तैरप्यो लोक कच्चित पुरस् सतमयी जिन महारथियों ने सम सम्राग् सम्राग्नि में अपने शरीरों की आहुति दे दी जो राजा और राजकुमार रणभूमि में मेरे लिए मारे गए वे सिंह के समान पराक्रमी समस्त महारथी वीर कहाँ हैं क्या उन पुरुष प्रवर वीरों ने भी इस स्वर्ग लोक पर विजय पाई है यदि लोका निमान प्राप्त तेतः सर्वे महारथा स्थित हिमा देवा सहित महात्म भी देवताओं यदि वे सम्पूर्ण महारथी इन लोकों में आए हैं तो आप समझ लें कि मैं उन महात्माओं के साथ रहूंगा। कच्चि नैर वाप्मृपयोकोक्षय शुभ न तैर हम बिना रम से भ्रात भी ज्ञात भी तथा परंतु यदि उन नरेशों ने यह शुभ एवं अच्छे लोक नहीं प्राप्त किया है तो मैं उन जाति भाइयों के बिना यहाँ नहीं रहूँगा मातु वचनम श्रुवा तदाम करमणि कर्ण से क्रियताम तोयम यति तप्यामिति नभि युद्ध के बाद जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था उस समय मेरी माता कुंती ने कहा था बेटा कर्ण को भी जलांजलि दो माता की आवाज़ सुनकर मुझे मालूम हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे तब से मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है इदम च परितप्याम पुनरह पुन सुराह जन्मा तो सदृशी पाद तस्हम अमितात्म दृष्टुत नागतः कर्णम परबलादनम न्याय स्वान्न कर्णसहितान जय छक्रोपि संयुगे देवताओं यह सोचकर तो मैं और भी पश्चाताप करता रहता हूँ कि महामार कर्ण के दोनों चरणों को माता कुंती के चरणों के समान देखकर भी मैं क्यों नहीं शत्रु शत्रुधनमर्दन कर्ण का अनुगामी हो गया यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते तम हम यत्र तत्रस्थम द्रष्टा अभिज्ञा तो मया जो सौ घाति सभ्य सा ये सूर्यनंदन कर्ण जहाँ कहीं भी हो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ जिन्हें न जानने के कारण मैंने अर्जुन द्वारा उनका वध करवा दिया भीमं चीम भी विक्रांत प्राणेभ्यो प्रियम चैव चेन्द्र संकाशम द्रष्टुम्छा चाहम पांचा धर्मचारिणी न चेहस्थाईक्षा सत्यमें ब्रभुह मैं अपने प्राणों से भी प्रियतम भयंकर पराक्रमी भाई भीम से भीमसेन कोन्द्रतुल्य तेजस्वी अर्जुन अर्जुनको यमराज केजय नकलसहदेको तथा धर्मपरायणा देवी द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ यहाँ रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है मैं आप लोगों से यह सच्ची बात कहता हूँ कि मैं भ्रातृभिन स्वर्गेण सुरसम ये ममस स्वर्गो नायम स्वर्गो मतो मुरश्रेष्ठगण अपने भाइयों से अलग रहकर इस स्वर्ग से भी मुझे क्या लेना है जहाँ मेरे भाई है वही मेरा स्वर्ग है उनके बिना मैं इस लोक को स्वर्ग नहीं मानता देवाऊच यदि वही तत्त श्रद्धा गम्यता गम्यतां प्रिय ही तो वरता बहु देवराज से देवता बोले बस यदि उन लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो विलंब न करो हम लोग देवराज की आज्ञा से सर्वथा तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं वय सम्पावाच युक्त देवा दिवदूत उपादन युधिष्ठि से सुहृदर्शेती परम तप वसम पान कहते हैं शत्रुओं को संताप देने वाले जन्मे युधिष्ठिर से ऐसा कहकर देवताओं ने देवदूत को आज्ञा दी तुम युधिष्ठिर को इनके सुहृदों का दर्शन कराओ तथा कुंते सुतो राजा देवदूत जगमत हो थे तो राजभसेठ तब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ साथ उस स्थान की ओर चले जहाँ वे भी पुरुष भीमसेन आदि थे अग्र तो देवत पृष्ठ त पंथानम अशुभम दुर्गम से पाप कर्म आगे आगे देवदूत जा रहा था और पीछे पीछे राजा युधिठ दोनों ऐसे दुर्गम मार्ग पर जा पहुँचे जो बात ही अशुभ था बहुत जो बहुत ही अशुभ था पापाचार्य मनुष्य ही यातना भोगने के लिए उस पर आते जाते थे तमसा अमृतम घोरम करधमम वहां घोर अंधकार छा रहा था केश सेवार और घास उन्हीं से वह मार्ग भरा हुआ था वह पापियों के ही योग्य था वहां दुर्गंध फैल रही थी मांस और रक्त की जमी हुई थी दंशोत्पादक भल्लूक अक्षवृत इतचेत कुड़पै समन्तात परिवारत उस रास्ते पर दास, मच्छर मक्खी उत्पादी जीव जंतु और भालू आदि फैले हुए थे इधर उधर सब और सड़े मुर्दे पड़े हुए थे अष्ट केश समण कृमिकीट समकुम ना ना और केस और फैले हुए थे और कीटों से वह मार्ग भरा हुआ था उसे चारों ओर से जलती आग ने घेर रखा था, था प्रीतमयृतम लोहे के सी चोच वाले कौवे और गिद्ध आदि पक्षी मडरा रहे थे सू के समान चुभते हुए मुखों वाले और विंध्य पर्वत के समान विशाल काय प्रेत वहाँ सब और घूम रहे थे मेद और युक्त छिन्न बहाुर पहाड़ भी निकितोधर तत्र तत्र, तत्र प्रवेरित वहाँ यत्र तत्र बहुत से मुर्दे बिखरे पड़े थे उनमें से किसी के शरीर से रुधिर और मेद बहते थे किसी के बाहू उरु पेट और हाथ पैर कट गए थे सतत्कुण दुर्गंधम अशिव लोहर्षण जगाम राजा धर्मात्मा मध्य बहु विचित धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर मनी बहुत चिंता करते हुए उसी मार्ग के बीच से होकर निकले जहाँ सड़े मुर्दों की बदबू फैल रही थी और अमंगलकारी विभस्त दृश्य दिखाई देता था वह भयंकर मार्ग रोंगटे खड़े कर देने वाला था ददर्शोषोद पूर्ण नदीम चापे सुदुर्गम आम असी पत्र वनम चम छृतम आगे जाकर उन्होंने देखा खोलते हुए पानी से भरी हुई एक नदी बह रही थी जिसके पार जाना बहुत ही कठिन है दूसरी ओर तीखी तलवारों या छुरों के से पत्तों से परिपूर्ण तेज धार वाला असी पत्र नामक वन है करम्भ वालू का आयसे शिला पृथक लोहकुंभ तैल क्वाथ्यमान समतः कहीं गरम गरम वालू बिछी है तो कहीं तपाए हुए लोहे की बड़ी बड़ी चट्टाने रखी गई है चारों ओर लोहे के कलशों में तेल खोलाया जा रहा है कूट साल मिलिकम चापे दुष्पर्शम तिक्षकंटकम ददर्श चापिकौंत्य यो यातनाह पाप कर्म ढाम जहाँ तहाँ पहने काटों से भरे हुए सेमल के वृक्ष हैं जिनको हाथ से छूना भी कठिन है कुंती नंदन युधिष्ठिर ने यह भी देखा कि वहाँ पापाचारी जीवों को बड़ी कठोर यातनाएं दी जा रही है सतम स त दुर्गंधमालक्ष्य देवूत उवाच कियद्वास्मा गमंद समम क्वे भ्रातरो मह्यं तन्वर् देशो क्ष देवातक्षा निवेद वहाँ के दुर्गंध का अनुभव करके उन्होंने देवदूत से पूछा भैया ऐसे रास्ते पर अभी हम लोगों को कितने दूर और चलना है तथा मेरे वे भाई कहाँ हैं यह तुम्हें मुझे बता देना चाहिए देवताओं का यह कौन सा देश है इस बात को मैं जानना चाहता हूँ सन्निमृत श्रुवा धर्मराज से भाषित देवदूतो प्रवीचा एकतावदमनम तव धर्मराज की यह बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला बस यहीं तक आपको आना था निवर्तित तब जो ही मैं आ तथा हो तिबूक सही यदि इन शांतो से तमथा गंतम रहते ही महाराज देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब युद्ध ठीक थक जाए तब उन्हें वापस लौटा लाना अतः अब मुझे आपको लौटा ले जाना है चलना है यदि आप थक गए हो तो मेरे साथ आइए युधिष्ठिरस्तु निर्विण तेन गूर्छिता निवर्तन मनाह पर्यावर्त भारत भरत नंदन युधिष्ठिर वहाँ की दुर्गंध से घबरा गए थे उन्हें मूर्छा सी आने लगी थी इसलिए उन्होंने मन में लौट जाने का ही निश्चय किया और उस निश्चय के अनुसार भी लौट पड़े शासनिवृत्तो धर्मात्मा दुख शोक समाहत सुश्राव त्र वता दीनावाचमतः दुःख और शोक से पीड़ित हुए धर्मात्मा युद्ध जो ही वहां से लौटने लगे तो ही उन्हें चारों ओर से पुकारने वाले आर्तमनुष्यों की दीनवाड़ी सुनाई पड़ी भो भोधर्मजराज से पुण्याभीजन पाण्डव अनुग्रहा मुहूर्तक हे धर्मनंदन हे राजे हे पवित्रकुल में उत्पन्न पाण्डवपुत्र युदे आप हम लोगों पर कृपा करने के लिए दो घड़ी तक यहीं ठहरिए आयाति तोयि दुर्धर से वाति पुण्य समीरण तव गुस्तात येनागमत आप दुर्धर्ष महापुरुष के आते ही परम पवित्र हवा चलने लगी है तात वह हवा आपके शरीर की सुगंध लेकर आ रही है जिससे हम लोगों को बड़ा सुख मिला है ते वार्थ दीर्घ से काल से सुखमा साम ताम दृष्टवाम राजसम पुरुष प्रवर कुंती कुमार निर्वश्रेष्ठ आदीर्घ काल के पश्चात आपका दर्शन पाकर हम सुख का अनुभव करेंगे संतिष्ठ स्व महाबाहु मुहूर्तम अभि भारत तयतिष्ठते कौरअ्यतनासमान बाधते महाबाहू भरत नंदन हो सके तो दो घड़ी भी ठहर जाइए कुरनंदन आपके रहने से यहाँ की यातना हमें कष्ट नहीं दे रही है एवं बहुविधावाच कृपणाम दे दनावताम तस्म सुत्राम से सरा नरेश्वर इस प्रकार वहाँ कष्ट पाने वाले दुखी प्राणियों के भांति भांति के दीन वचन उस प्रदेश में उन्हें चारों ओर से सुनाई देने लगे तेषा तो वचनम श्रुवा दयावाम दीन भाचुना अहो कृत्म प्रा तस्थ साधे तिर दीनतापूर्ण वचन कहने वाले उन प्राणियों की बातें सुनकर दयालु राजा युधे वहां खड़े हो गए उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा अहो इन विचारों को बड़ा कष्ट है सहताम गिर पुरस्ता श्रुतपूर्वा पुनः पुनः बलानाना दुखिता नाभ्यजानद पांडव महान कष्ट और दुख में पड़े हुए प्राणियों की वे ही पहले की सुनी हुई तुलनाजनक बातें सामने की ओर से बारंबार उनके कानों में पड़ने लगी तो भी वे पांडुकुमार उन्हें पहचान न सके अबुद्यमान आस्था वाचो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर वाच के भवन तो वही कि मतम यह उनकी वे बातें पूर्ण रूप से न समझकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पूछा आप लोग कौन हैं और किस लिए यहाँ रहते हैं इतुक्ता सर्वे समन्ता दुभाशिरे कर्णों सेनोह अर्जुनोहमित प्रभो नकुल सहदेवोह धृट धुमनोहमितुत द्रौपदी द्रौपदी याचितं ते उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब चारों ओर से बोलने लगे प्रभो मैं कर्ण कर्णहूँ मैं भीमसेन हु मैं अर्जुन हूँ मैं नकुलूं मैं सहदेव हूँ और मैं धृष्ट दुम्न हूँ मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं इस प्रकार वे सब लोग चिल्ला चिल्ला कर अपना अपना नाम बताने लगे तावाच सुवाम तदेश सदस्य नृप तथो से राजा किम दैव कारित नरेश्वर उस देश के अनुरूप उन बातों को सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन विचार करने लगे कि दैव का यह कैसा विधान है किंतु तत्कुषम कर्म कृत में भी महात्मि कर्णन द्रौपदी पांचावा सुम्यम यमे पापगंधेस्से सन्ती सुदारुणे नहंजा सर्वेशा दुष्कृत पुण्यकर्माण मेरे इन महा मना भाइयों ने कर्ण द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने अथवा स्वयं सुमध्यमा द्रौपदी ने भी कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे ये लोग इस दुर्गंधपूर्ण भयंकर स्थान में निवास करते हैं इन समस्त पुण्यात्मा पुरुषों ने कभी कोई पाप किया था इसे मैं नहीं जानता किम कृत् धित्राष्ट्र्य पुत्रो राजा श्रीयोधन तथा श्रेयुत पाप सह सर्व पदानु धित का पुत्र राजा सुयोधन कौन सा पुण्य कर्म करके अपने समस्त पापी सेवकों के साथ वैसी अद्भुत शोभा और संपत्ति से संयुक्त हुआ है महेंद्र युवलक्ष्मीवान आस्ते परम पूजिता कश्य दान विकारो या इमे नर कम वह तो यहाँ अत्यंत सम्मानित होकर महेंद्र के समान राजलक्ष्मी से संपन्न हुआ है इधर यह इस कर्म का फल है कि मेरे सगे संबंधी नरक में पड़े हुए हैं। धर्म रहता संतो यज्वान भूरिदक्षिणा मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता सूरवीर सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे इन्होंने क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिण दी है तथापि इनके ऐसी दुर्गति क्यों हुई किमनो सुप्तोसमी जामी चेतया बी न चेतय अहो चित्त विकारो यम छिभ्रम क्या मैं सोता हूँ या जागता हूँ मुझे चेत है या नहीं अहो या मेरे चित्त का विकार तो नहीं है अथवा हो सकता है यह मेरे मन का भ्रम हो एवं बहुविधम राज चिंता व्यान्द्रिय दुख और शोक के आवेश में से युक्त हो राजा युधिष्ठिर इस तरह नाना प्रकार से विचार करने लगे उस समय उनकी सारी इंद्रियां चिंता से व्याकुल हो गई थी क्रोधमाहार्य च तीव्रम धर्मसुतोनप देवाश्च गांस धर्म चव युधिष्ठि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठि के मन में तीव्र रोष जाग उठा वे देवताओं और धर्म को कोसने लगे स तीव्र गंध संतप्त देवदूतम उवाच गम्यता तम तम दूतस्तेषा उपाध्यकम न हम त्र शाम स्थिती निवेद्यता मत्संश्रयाबह दूता सुखिन् भ्रतरोमय उन्होंने वहाँ की दुस्सह दुर्गंध से संतप्त होकर देवदूत से कहा तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ मैं वहाँ नहीं चलूँगा यहीं ठहर गया हूँ अपने मालिक को इसकी सूचना दे देना यहाँ ठहरने का कारण यह है कि मेरे निकट रहने से यह मेरे इन दुखी भाई बंधुओं को सुख मिलता है इतुक्त सतदादूतः पाण्डुपुत्रे नीमता जगा तत्र ये देवराज ततक्रत बुद्धिमान पांडुपुत्र के ऐसा कहने पर देवदूत उस समय उस स्थान को चला गया जहाँ सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र विराजमान थे निवेदयामास च तमराज चिकित्सित यथोक्तम धर्मपुत्रेण धर्म सर्वमेव वजनाधि नरेश्वर दूत ने वहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर की कही हुई सारी बातें कह सुनाई और यह भी निवेदन कर दिया कि वे क्या करना चाहते हैं इति महाभारती स्वर्गारोहण परमि युधिष्ठि नरक दर्शनी द्वितीयोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में युधिष्ठिर को नरक का दर्शन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ